महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व षड्श्यधिकततमोध्याय इंद्र और नमुची का संवाद भीष्म अत्रोदातीमहास पुरातन शतक्रत संवाद नमुचे युधिष्ठि भीषमुजी कहते हैं युधिष्ठि इसी विषय में पुरुष इंद्र और नमोची के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं सिया आसीनम अक्षोभ्यम भूतानाम भूताना चंदर एक समय की बात है दैत्यराज नमुची राज लक्ष्मी से च्युत हो गए तो भी वे प्रशांत महासागर के समान क्षोभ बने रहे क्योंकि वे कालक्रम से होने वाले प्राणियों के अभ्युदय और पराभव के तत्व को जानने वाले थे उस समय देवराज इंद्र उनके पास जाकर इस प्रकार बोले बद्ध बदत स्थान वसमागत श्रिया नमुचे सोचे तुम रस्ों से बांधे गए राज्य से भ्रष्ट हुए शत्रुओं के वश में पड़े और धन संपत्ति से वंचित हो गए तुम्हें अपने इस दुर्वस्था पर शोक होता है या नहीं नमो चिवाच अनिवार्य शोकन शरीरम चोपत्य अमित्राच प्रस्य शोके सहायता नमूची ने कहा देवराज यदि शोक को रोका न जाए तो उसके द्वारा शरीर संतप्त होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं शोक के द्वारा विपत्ति को दूर करने में भी कोई सहायता नहीं मिलती तस्मा छक्र न शोचामे सर्वेदम संतापाध्रश्यते रूपम संतापाध्रश्यते श्रिय संतापाध्रश्यते चंचाधर्म से वसुरे इंद्र इसीलिए मैं शोक नहीं करता क्योंकि यह संपूर्ण वैभव नाशवान है संताप करने से रूप का नाश होता है संताप संताप से से कांति फीकी पड़ जाती है और आयु तथा धर्म का भी नाश होता है मनम ध्यात मनसाद कल्याण सम्मान अतः समझदार पुरुष को वह मनुष्य के कारण प्राप्त हुए दुख का निवारण करके मन ही मन हृदय स्थित कल्याण में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए यदा यदा हि पुरुष कल्याण कु मन तदा तस्य तसिद्य सर्वात्रशय पुरुष जब जब कल्याण स्वरूप परमात्मा के चिंतन में मन लगाता है तब तब उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं इसमें संशय नहीं है सास्तान सास्तास पुरुषम एक गर्भे पुरुष तेनाधिधक यथा निस्तः महा जगत का शासन करने वाला एक ही है दूसरा नहीं वही शासक गर्भ में सोए हुए जीव का भी शासन करता है जैसे जल निम्न स्थान की ओर ही प्रवाहित होता है उसी प्रकार प्राणी उस शासक से प्रेरित होकर उसके अभीष्ट दिशा को ही गमन करता है उस ईश्वर के जैसी प्रेरणा होती है उसी के अनुसार मैं भी कार्यभार वहन करता हूँ भवा भवत तो भी जानन गरी ज्ञानाथ्रेयो न तो करोमि करो भी आसा सुधर्म्यासु परसु कथा निस्म तथा वहाँ भी मैं प्राणियों के अभ्युदय और पराभय को जानता हूँ श्रेष्ठ तत्व से भी परिचित हूँ और ज्ञान से कल्याण की प्राप्ति होती है इस बात को भी समझता हूँ पे उसका संपादन नहीं करता हूँ इसके विपरीत धर्म सम्मत अथवा अधर्मयुक्त आशाएँ मन में लेकर जैसे अंतर्यामी की प्रेरणा होती है उसके अनुसार कार्यभार वहन करता हूँ यथा यथा से प्राप्तव्यम प्राप्त होते तथा तथा भवितव्यम यथा यभवत्यव तथा तथा पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलने वाली होती है वह उस प्रकार मिल ही जाती है जिस वस्तु के जैसे होनहार होती है वह वै वैसी होती ही है यत्र संयुक्तो धात्रा गर्भे पुनः पुनः तत्र बसते नती विधाता जिस जिस गर्भ में रहने के लिए जीव को बार बार प्रेरित करते हैं वह जीव उसी उसी गर्भ में वास करता है किंतु वह स्वयं जहाँ रहने की इच्छा करता है वहाँ नहीं रह पाता है भावो जो यम अनुप्राप्तो युप्राप्त भवित सदा भावो न समूहेत कदाचन मुझे जो यह अवस्था प्राप्त हुई है ऐसी ही होनहार थी जिसके हृदय में सदा इस तरह की भावना होती है वह कभी मोह में नहीं पड़ता है पर्यायमान अभियोगता न दुःख में तत्व द्वेष्टा करता हम इति मान्य काल क्रम से प्राप्त होने वाले सुख दुखों द्वारा जो लोग आहत होते हैं उनके उस दुख के लिए दूसरा कोई दोषी या अपराधी नहीं है दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान दुख से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है ऋषिश्चवांश महासुराश त्रैविद्य वृद्धांश वने मनिश्च कान्नापद नोपनमंति क्लोह के परावर गया ऋषि देवता बड़े बड़े असुर तीनों वेदों के ज्ञान में बढ़े हुए विद्वान पुरुष तथा वनवासी मुनि इनमें से किनके ऊपर संसार में आपत्तियाँ नहीं आती है परंतु जिन्हें सत असत् का विवेक है वे मोहया में नहीं पड़ते हैं न पंडित क्रुध्यति न चापीदति नही न चार्थक चाथ पृथ्व्य चिता चित प्रकृतियाम वाह विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करता कहीं आसक्त नहीं होता अनिष्ट की प्राप्ति होने पर दुख से व्याकुल नहीं होता और किसी प्रिय वस्तु को पाकर अत्यंत हर्षित नहीं होता है आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी वह शोकग्रस्त नहीं होता है अपितु तो हिमालय के समान स्वभाव से ही अविचल बना रहता है तथैव तथैव काले जैसे धरो नर जिसे उत्तम अर्थ मोह में नहीं डालती इसी तरह जो कभी संकट पड़ने पर या विवेक को खो नहीं बैठता तथा तो सुख का दुख का और दोनों के बीच की अवस्था का समान भाव से सेवन करता है वही महान कार्यभार को संभालने वाला श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है वस्ताम यावस्था पुरुषोधि गे तस्या पर मनोजम संतापनीय सकल शरीर पुरुष जिस जिस अवस्था को प्राप्त हो उसी में उसे संतप्त न होकर आनंद मनाना चाहिए इस प्रकार संताप जनक बढ़े हुए काम को अपने शरीर और मन से पूर्णता निकाल दे नुद्धि पैती सधुरंधर पुमान न तो ऐसी कोई सभा है न साधु सत्पुरुषों की कोई परिषद है और न कोई ऐसा जनसमाज ही है जिसे पाकर कोई पुरुष कभी भय न करे जो बुद्धिमान धर्म तत्व में अवगाहन करके उसे को अपनाता है वही धुरंधर माना गया है प्राप्य वृद्धः विद्वान पुरुष के सारे कार्य साधारण लोगों के लिए दुर्बोध होते हैं विद्वान पुरुष मोह के अवसर पर भी मोहित नहीं होता जैसे वृद्ध गौतम गौतमि अत्यंत कष्टजनक विपत्ति में पड़कर और पदत्युत होकर भी मोहित नहीं हुए न मंत्र बल विरजेण प्रग्रिया पौषेण च नशीले शीले न वृत्ते न तथा नैबाप अलभ्यम लभते मर्त्यत्र का परिधे वना जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मनुष्य मंत्र बल पराक्रम बुद्धि पुरुषार्थ शील सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए यदि वनुजात से धाता रो तदैवानुचा में मृत्यु कर पूर्व काल में विधाता ने मेरे लिए जैसा विधान रत रखा है मैं जन्म के पश्चात उसी का अनुसरण करता आया हूँ और आगे भी करूँगा अतः मृत्यु मेरा क्या करेगी लब्धव्या लभते गंतव्या गाप्तव्या चापनोते दुखा चुखा चा, च मनुष्य को प्रारब्ध के विधान से जो कुछ पाना है उसी को वह पाता है जहाँ जाना है वहीं वह जाता है और जो भी सुख या दुख उसके लिए प्राप्तव्य है उन्हें वह प्राप्त करता है एक तद्य दुहति मानव कुशली सर्व दुखे सुसवी सर्व धनो न यह पूर्ण रूप से जानकर जो मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है वह सब प्रकार के दुखों में सकुशल रहता है और वही हर तरह से धनवान है इति श्री महाभारते शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व सप्रह नमोच संवाद नाम षड विंशतिक दिवशत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में इंद्र और नमोची का संवाद नामक दो अध्याय पूरा हुआ